त्रसष्टितम सुक्तम भाषार्थ जो इन्द्र दूर देश से आकर यज्ञ करने वाले भव्यों का दान करने वाले मानवों के साथ मित्रता करते हैं तो देव यज्ञों से संतुष्ट होकर विवस्थान पुत्र मनु की मानव रूप संतानों को धारण करते हैं जो देव नहुष पुत्र राजा के यज्ञ में आसनों पर विराजते हैं वे देव धनादि कर्ष करें भाषार्थ ही देवों तुम्हारे सभी नाम सम्मान नमस्कार करने तथा स्तुति करने योग्य हैं तथा तुम्हारे शरीर भी यज्ञाह हैं जो तुम दिवलोक जल अंतरिक्ष तथा जो पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं वे तुम इस यज्ञ में आकर मेरे आवाहन को स्मरण करो भासार्थ संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाली पृथ्वी जिन देवों के लिए मीठा दूध जल देती है तथा अविनाशी और बादलों से आच्छादित आकाश अमृत धारण करता है स्तुति युक्त यज्ञ कार्य से अत्यंत बलशाली वर्षा करने वाले उत्तम कार्य करने वाले उन अदिति के पुत्र देवों की अपने कल्याण के लिए स्तुति प्रार्थना करो भाषार्थ स्वकार्य करने वाले मानवों को देखने के लिए जो सदैव साधन रहते हैं वे ये तेजस्वी देव योग्य उपासना स्तुति से सब जगह पूज्य होकर उस कर अजिंत तथा निस्पाप पूर्वयान ये देव जो लोक में ऊंचे स्थान पर लोगों को कल्याण के लिए ही रहते हैं भाषार्थ स्वेतज से विराजमान तथा अत्यंत उत्कर्ष से वर्धित ये सोमादि रहते हैं महान गुणों से संपन्न अदित के पुत्र उन देवों तथा उनकी माता अदित कल्याण के लिए श्रेष्ठ हविरूप तथा नम्रता पू भाषार्थ हे इंद्रादि सब देवों मुझे छोड़कर तुम्हारी इष्टति कौन कर सकता है जिसकी तुम प्रेम से सेवा करते हो मननशील देवों तुम जितने भी हो हे अधिक संख्या में विद्यमान देवों तुम्हारे लिए मेरे सिवा अन्य कौन यज्ञ को इष्टति तथा हवियों से अलंकृत करता है जो यज्ञ हमारे परम सुख तथा कल्याण के लिए हमें पाप व्यवस्थित मनु ने श्रेष्ठ हविर द्रव्यों से अग्नि प्रदीप्त करके श्रद्धा युक्त मन से सब तरित्तिजों के साथ जिन तुम श्रेष्ठों का स्तवन किया है हे अदित के पुत्र देवों वे तुम हमें अभय तथा सुख प्रदान करो और हमारे कल्याण के लिए हमारे मार्गों को सुगम करो भाषार्थ उत्कृष्ट ज्ञानवान तथा मननशील देव स्थ तथा नौ किए हुए मानसिक पाप से कल्याण में सुख के लिए आज सभी ओर से बचाकर परिपालन करो, भाषार्थ पापों से मुक्त करने वाले इस तुत्त्य सुख प्रदान करने वाले इंद्र को हम युद्ध में शत्रुओं से रक्षा करने के लिए बुलाते हैं, श्रेष्ठ कार्य करने वाले दैवी गुनों से संपन्न लोगों को अग्नि मित्र वरुण तथा भग को भी हम द्यावा पृथ्वी तथा मर्दों को अन्न और कल्याण के लिए बुलाते हैं भाषार्थ सभी की रक्षा करने वाली अत्यंत विशाल निष्पाप सुखयुक्त ऐश्वर्यवती उत्तम आचरण वाली दैवी देवी गुणसम्पन्न सुंदर दांडे वाली पाप रहित निश्चिद्र नाव की भांति स्थित देव स्वर्ग लोक पर हमारे कल्याण के लिए हम आरोहण करें भाशार्थ हे यजनीय देवों तुम रक्षा के लिए हमें वचन दो चारों तरफ से नाश करने वाली दुर्गति से हमें बचाओ हे देवों श्रवण करते हुए तुम्हें सत्य रूप स्तुतियों से हम हमारी रक्षा के तथा कल्याण के लिए हमसे रोग तथा रोगवत बाधक शत्र को दूर करो सभी प्रकार की अदानशील बुद्धि एवं देवों के महाशत्र को दूर करो धन की लोभ बुद्धि तथा देवों को हरिदान ना करने वाले शत्र को दूर करो शत्रुओं का हमारे संबंधी का देश दूर करो तथा हमें कल्याण के लिए विपुल शुक प्रदान करो भाषार्थ हे आदित्य देवों, तुम जिसे श्रेष्ठ मार्ग दिखाकर तथा सब पापों से शत्रुओं से दुर्मार्गों से कल्याण के लिए पार ले जाते हो, वह मानों सब प्रकार से अहिंसित होकर उत्कर्ष को प्राप्त होता है तथा सुमार्ग से धर्माचरण करके संतत एवं पशु आदि से युक्त उत्तम होता है। भाषार्थ हे देवों, अन्न प्रा� हे hey मरुतों, वीर बुर्शों को करने योग्य युद्ध में शत्रुओं के संचित धन को प्राप्त करने के लिए जिस रथ की तुम रक्षा करते हो, हे इंद्र प्रातः काल में ही संग्राम के लिए जाने वाले श्रेष्ठ रीत से सेवन करने योग्य किसी की हिंसा न करने वाले उस रथ पर हमारे कल्याण के लिए हम आरोहण करें भाषार्थ हमारे मार्ग में जलों में कल्याण हो धन-धान्य से युक्त संग्राम में कल्याण हो और हमारे संतानों को पैदा करने वाली स्त्रियों में एवं घरों में कल्याण हो तथा हमारे धनादि ऐश्वर्य के लिए कल्याण को धारण करो भाषार्थ जो पृथ्वी पर उत्तम मार्ग पर चलने वाले मानों के लिए कल्याणकारी होती है और जो श्रेष्ठ एवं ईश्वर्यावाली होकर दूसरों के सुख को चारों ओर से प्राप्त कराती है वह पृथ्वी हमारे घरों की रक्षा करे वही हमारी आक्षादी प्रदेशों की रक्षा करे देवों की रक्षा करने वाली पृथ्वी हमारा घर उत्तम हो। hota plat rishi ka putra इस प्रकार स्तुतियों से बढ़ाया अमर देवों की कृपा से मानव धनों के अधिपति होते हैं तुम देवों की वही गए स्तुति करता है चतुष्शस्तम्ब सुप्तम् भाषार्थ यज्ञ में हमारी स्तुति विनती सुनने वालों में से किस देव का माननीय नाम स्तोत्र किस प्रकार कहें कौन हमारे ऊपर कृपा करेगा कौन हमें कल्याण में सुख आएगा भाषार्थ, हृदयों में निहित बुद्धि, प्रज्ञा, अग्निहोत्र आदि कार्य करनी की कामना करती है, तेजस्वी लोग देवों की कामना करते हैं, हमारी इच्छाएं देवों के पास आती हैं, उन देवों के सिवा अन्य दूसरा कोई सुखदाता नहीं है, इंद्रादि देवों में ही मेरी इच्छाएं नियत हो जाती हैं। भाषार्थ, नराशंस मानवों से प्रशंसनीय, पूषा स्तोताओं का धन्दन से पोषक अगम तथा देवों से पदित अग्नि की स्तुति, वचनों से उपासना कर, सूर्य, चंद्र, द्वौ लोक में स्थित यम तथा तीनों लोक में व्याप्त वायु, पूषा, रात्रि एवं अश्विनि कुमारों की तुवानी से स्तुति कर, भाषार्थ ज्ञानी अग्नि किस प्रकार बहुत से स्तोताओं से युक्त होता है किस वाणी से स्तुत्य होता है उत्तम स्तुतियों से ब्रह्मशपति आनंदित होकर बढ़ता है अज एक पात श्रेष्ठ मंत्र युक्त स्तोत्रों से प्रसन्न होकर बढ़ता है अहिर हमारे आह्वान पद वचनों को सुने भासार्थ हे पृथ्वी सूर्य के जन्म के समय यज्ञ में कांतिमान मित्र वरुण की तुम सेवा करती हो सूर्य अनेक प्रकार के यज्ञों में शांत सात किरणों से युक्त तथा अविच्छिन्न मार्ग से धीरे से जाता हुआ उत्तम रथ से संपन्न होता है भासार्थ आह्वान को सुनने वाले बलवान दूत से मार्ग आक्रमण करने वाले सर्वविख्यात वे इंदराद देवों के वाहन भूत अश्व हमारे आहवान को सुने जो स्वसामर्थ से यगमी हजारों का दान करते हैं तथा उसी प्रकार जो युद्धों में विपुल संपत्ति करते हैं भाषार्थ हे स्तोताओं तुम वाय रथ योजक तथा बहुकार्य करता इंद्र एवन पूषा की उत्तम स्तुति करके अपनी मित्रता के लिए बुलाओ जिसमें वे हमें कारण कि ज्ञान युक्त वे एक चित्त होकर सर्व प्रेरक सविता देव के यज्ञ में प्रातः काल में उपस्थित होते हैं भाषार्थ सरस्वती सरयू सिंधु आदि बहने वाली नदियां महान उदक वनस्पतियों पहाड़ों अग्नि कृशान नामक सोमपालक गंधर्व बाण चालक अंशुर गंधर्वों उसे नक्षत्र हविरभाग योग्य रुद्र इन सबको यज्ञ में उन रुद्र गणों में श्रेष्ठ रुद्रों की स्तुति वर्णन करने के लिए हम बुलाते हैं भाषार्थ महती पूज्य तथा तरंग शालिनी सरस्वती सरयू एवं सिंधु आदि बहने वाली 21 नदियाँ हमारी रक्षा के लिए आएं तथा मात्र स्थानीय और जल प्रियक सुंदर देवी ग्रहतयुक्�